जीत फिक्स ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स, फिक्स कर देते हैं रुकना मत रुकना मत, मत। रात हो जाए तो रुकना मत क्योंकि धरती चल रही है जोश बुझे तो बुझना मत क्योंकि सूरज जल रहा है अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया था थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले लेकिन रुकना मत आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले लेकिन रुकना मत नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले लेकिन रुकना मत भूख लगी है तो थोड़ा खा ले लेकिन रुकना मत रुकना मत तेरा टाइम अभी आया नहीं है तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है तू रुकना मत तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं है तू रुकना मत तेरे पास टाइम कम है तू रुकना मत देख कितना टाइम बीत गया देखते-देखते पता चला आगे भी पता नहीं चलेगा लेकिन तू रुकना मत शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना जो रुक गया मानो तभी मर गया ये जिंदगी का गेम है और तू इसकी बैटरी और बैटरी चार्ज होती है जलन से दर्द से तो दर्द को होने दे आंखों को रोने दे लेकिन रुकना मत तुझे चलते रहना है हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है तू रुकना मत नींद से उठते ही अपने काम पर लग जाना तेरी दिन की पहली और आखिरी थोट यही होनी चाहिए कि अब क्या करूं ऐसा कि मंजिल के और करीब पहुंच जाऊं मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को कैसे तोड़ूं पर तू सोचते सोचते भी रुकना मत सोचते रहना चलते रहना सोचते रहना मेहनत करते रहना लेकिन रुकना मत रात को 12 बजे उठने का मन करे तो उठ जाना बारिश में नहाने का मन करे तो नहा लेना लेकिन रुकना मत चलला तेरा काम है ना कोई आराम है गेम का मीटर चालू है थोड़ा सा रुका तो गेम खत्म थोड़ा सा चूका तो गेम खत्म थोड़ा सा खो गया तो गेम खत्म चलते रहना तू रुकना मत हो गया अगर मनुदास छोड़ के चला गया है कोई खास तो उसको जाने देना रुकना मत हो दोपहर या कोई सर्द रात चाहे कोई ना हो तेरे साथ पर रुकना मत कितने ही मुकाम आएंगे जिन पर तेरा मन तुझे बैठने को कहेगा थक कर सो जाने को कहेगा लेकिन तू रुकना मत कोई दो कदम का सफर नहीं है तेरा तेरा मीलों का रास्ता है इसलिए तू रुकना मत कोई गुलाब नहीं देगा तुम्हें रास्ते में कांटे जहां-तहां बिछे होंगे इधर-उधर भी होंगे तेरे पैरों तले भी होंगे लेकिन तू रुकना मत तेरी पूरी थकान उतर जाएगी मंजिल पे जाने के बाद सुकून भरे होंगे तेरे तब जज्बात इसलिए तू रुकना मत रुकना मत थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले लेकिन रुकना मत इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का मन करे तो रुकना मत जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो रुकना मत जय हिंद वंदे मातरम I fix!